ओशो ध्यान सूत्र सदगुरु ओशो की अमृतवाणी ट्रैक दो प्यास और संकल्प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 फिर जब श्वास पूरी भर जाए आखिरी सीमा तक तब उसे थोड़ी देर रोकें और अपने मन में ये दोहराते रहे घबराहट बढ़ेगी मन होगा बाहर फेंक दे तब भी थोड़ी देर रोकें और इस वाक्य को दोहराते रहें फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें तब भी वाक्य दोहराता रहे फिर सारी श्वास बाहर निकालते जाए आखिरी सीमा तक लगे तब भी निकाल दें तब भी वाक्य दोहरता रहे फिर अंदर जब खाली हो जाए उस खालीपन को रोकें श्वास को अंदर ना लें फिर दोहरता रहे बात अंतिम समय तक फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर लें ऐसा पांच बार इन एक बार का मतलब हुआ एक दफा अंदर लेना और बाहर छोड़ना एक बार इस तरह पांच बार क्रम से धीरे धीरे सब करें जब पांच बार कर चुके हैं तब बहुत आहिस्ता से रीढ़ को सीधा रख के ही फिर धीमे धीमे श्वास लेते रहे और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 पांच बार संकल्प कर लें, फिर चुपचाप बैठ के सांस को देखते रहें पांच मिनट तक और बहुत धीमी सांस लें फिर